तो पान में क्या करें दूसरा इन्होंने जो आपने पूछा कि सुबह का जो उषा पान का पानी है वो भी गुनगुना होना चाहिए बागवट्टी जी कहते हैं जरूर गुनगुना होना चाहिए स्टेनलेस स्टील के वेसल में पानी है तो गुनगुना ही पीजिए मिट्टी के बर्तन का पानी है तो गुनगुना ही पीजिए ताम्र पात्र एक उन्होंने कहा कि जिसके पानी को गर्म करने की जरूरत नहीं सीधे पी सकते एल्यूमिनियम में तो पानी कभी मत रखिए प्लास्टिक में पानी कभी मत रखिए आप बोलेंगे जी क्या रोज दिन भर ताम्र पात्र का पानी पी सकते हैं तो जरूर पी सकते हैं तीन महीने इसके आगे नहीं फिर बीच में पंद्रह बीस दिन का ब्रेक दे दीजिए ये ब्रेक दे देकर पी सकते हैं लगातार पिएंगे तो तांबे की अधिकता से होने वाली जो बीमारियां हैं वो हो जाएंगी हां सुबह तो लगातार पी सकते हैं सुबह की तो कोई बात नहीं यह पूरे दिन की बात हो रही है तो 24 घंटे वाले जो लोग हैं ताम्र पात्र का पानी पीने वाले उनके लिए ये नियम है सुबह का तो ताम्र पात्र का ही सबसे अच्छा है जी वजन के बाद जो रस और मठा पीने की आप तो क्या है ये हाँ बहुत अच्छा सवाल है बहुत बहुत अच्छा सवाल देखिए इस सवाल को मैं और थोड़ा विकसित करूं मैं इंतजार कर रहा था कोई पूछे तो मैं बताऊं ये सवाल कुछ इस तरह का है कि मठा है ना उसमें पानी ही है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 खाली पानी अग्नि को शांत करता है जी राजीव भाई आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग कॉफी या चाय पी के और उसका ये सवा सत्यानाश रीजन बताऊंगा परसों क्योंकि ये परसों आने वाला है कभी भी कोई गर्म चीज आप जैसे ही खाते हैं कोई भी गर्म चीज चाय पिया या कॉफी पिया या गर्म दूध पिया या गर्म खाना खाया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 कॉफी के बाद आइसक्रीम खा ले अब कन्फ्यूजन वहां ये होता है कि क्या करें वो पहले गर्म कॉफी को ठंडा करें या ये जो गर्म ठंडी आई, आइसक्रीम है इसको गर्म करें तो फिर तो बहुत ही कन्फ्यूजन होता है तो इसमें हो जाएगी समस्या इसलिए कॉफी चाय के बाद ठंडी आइसक्रीम कभी भी ना खाएं और ठंडी आइसक्रीम के बाद चाय कॉफी कभी भी ना पिए जी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 और बात के रोग क्या क्या है आप जानते हैं ये घुटने का दर्द कमर का दर्द कंधे का दर्द हार्ट अटैक डायबिटीज ये सब बाथ के रोग हैं। कहा जाता है कि दाल और दही साथ में नहीं लेना चाहिए बहुत जन कहते हैं तो हम दाल चावल खा लेते हैं और उसके बाद अगर खाने के बाद चाच पी लेंगे तो क्या वो सही रहेगा देखिए जैन आप में से कोई है तो मेरी बात तुरंत समझ जाएंगे दुई दल दुदल समझते हैं एक दाल के जिसके दुई दल के साथ दही का निषेध है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 और आठ दो दो पांच या www.rajudikshit.net इस वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं अगर आपको यह व्याख्यान अच्छे लग रहे हैं तो कृपया इनको जन जन तक पहुंचाने में मदद करे